महाभारत शांति पर्व षधिक द्विशतमोध्याय परमात्म तत्व का निरूपण मनु बृहस्पति संवाद की समाप्ति यदा मन तई पंचद्रक्षते ब्रह्म बड़ो सूत्र मेवा पिता मनुजी कहते हैं बृहस्पति समय मनुष्य शब्द आदि पांच विषयों सहित पांचों ज्ञान इन्द्रियों और मन को काबू में कर लेता है उस समय वह मणियों में और ओत्प्रोत्तांगे के समान सर्वत्र पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है तदेव सुवर्णे वर्तते पुनः मुक्ता मुक्ताजते तथा गोस्वनुष्यु ते मृगाषु तीट पतंग प्रसक्ता जैसे वही तागा सेने की सोने की लड़ियों में मोतियों में मूंगों में और मिट्टी की माला के दानों में ओतप्रोत होकर सुशोभित होता है उसी प्रकार एक ही परमात्मा गौ अश्व मनुष्य हाथी मृग और कीट पतंग आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है वैसे आसक्त जीवात्मा अपने अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है ये तेन तेन शरीरेण तत्त फल मुश्नुते य मनुष्य जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है उस, उस शरीर से उसी उसी कर्म का फल भोगता है यथा हे करो तथा अंतरात्मानुदर्शनी, जैसे भूमि में एक ही रस होता है तो भी उसमें जैसा बीज बोया जाता है उसी के अनुसार वह उसमें रस उत्पन्न करती है उसी तरह अंतरात्मा से ही प्रकाशित बुद्धि जन्म के कर्मों के अनुसार ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है ज्ञान पूर्वाभविपा लिप्सा पुर्वाभिधिता अभिसंधि पूर्व कम कर्म कर्म मूलम तथा फलम मनुष्य को पहले तो विषय का ज्ञान होता है फिर उसके मन में उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके बाद इस कार्य को सिद्ध करूँ यह निश्चय और प्रयत्न आरंभ होता है फिर कर्म संपन्न होता और उसका फल मिलता है फलम कर्मात्मक विद्यात् कर्म तथा घेयम ज्ञान आत्मकम विद्यात ज्ञानम सदसदात्मकम इस प्रकार फल को कर्म स्वरूप समझे, कर्म को जानने में आने वाले पदार्थों का रूप समझे और गेय को ज्ञान रूप समझे तथा ज्ञान का स्वरूप कार्य और कारण जाने च ज्ञानाना चलाना नाम कर्मण तथा क्षयांत यलम विद्या ज्ञान घेय प्रतिष्ठित ज्ञान फल गे और कर्म इन सब का अंत होने पर जो प्राप्तव्य फल रूप से शेष रहता है उसको ही तुम गे मात्र में व्याप्त समझो महदे यत्र पश्यन्ति यश्योगिद अबुदास्तम न पश्यन्ति पश्युण उस परम महान तत्व को योगिजन ही देख पाते हैं विश्व में आसक्त अज्ञानी मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं देख सकते हैं पृथ्वी रूप तो रूपम महतरम अदभ्यो महत्र तेजस्तेजस पवनो महां पवनाच महद्यो महतस्मात्तर मन मनसो महते बुद्धि बुद्धि कालो महा काला स भगवान्ष्णु यसम जगत नादिर्न तस्य नए तेव्य इस जगत में पृथ्वी के रूप से जल का ही रूप मान है जल से तेज आदि महान है तेज से पवन महान है पवन से आकाश महान है आकाश से मन परतर है अर्थात सूक्ष्म श्रेष्ठ और महान है मन से बुद्धि महान है बुद्धि से काल अर्थात प्रकृति महान है और काल से भगवान विष्णु अनंत सूक्ष्म श्रेष्ठ और महान है यह सारा जगत उन्हीं की सृष्टि है उन भगवान विष्णु का न कोई आदि है न मध्य है और न अंत ही है अत्येति दुःखं अनादिखाते वे आदि मध्य और अंत से रहित होने के कारण ही अविनाशी हैं अति संपूर्ण दुखों से परे हैं क्योंकि विनाशशील वस्तु ही दुख रूप हुआ करती है तद्ब्रह्म परमं प्रोक्तं प्रोक्त परमं पदम् तद काल विषया महा अविनाशी विष्णु ही परम ब्रह्म कहे जाते हैं वे ही परम धाम और परम पद हैं उन्हें प्राप्त कर लेने पर जीव काल के राज्य से मुक्त मोक्ष धाम में स्थित हो जाते हैं गुण स्वेते प्रकाशंत दुर्गुण तथा परम निवृत्ति लक्षण धर्म तथान ये वध्य जीव गुणों में अर्थात गुणों के कार्य रूप शरीर आदि के संबंध से व्यक्त हो जा रहे हैं परंतु परमात्मा निर्गुण होने के कारण उनसे अत्यंत परे हैं जो रूप धर्म निष्काम कर्म है वह अक्षय पद मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ है जुर्वेद और सामवेद ये अध्ययन काल में शरीर के आश्रित रहते हैं और जिह्वा के अग्रभाग पर प्रकट होते हैं इसीलिए वे यत्न साध्य और विनाशील हैं अर्थात इनका लुप्त होना स्वाभाविक है न च मृश्य ब्रह्म शरीराश्रय संभव ना त्र न मध्यम न चातवत किंतु परब्रह्म परमात्मा इस प्रकार शरीर का आश्रय लेकर प्रकट होने पर भी वेदाध्ययन की भांति यत्न साध्य नहीं है क्योंकि उनका आदि मध्य और अंत नहीं है ऋचादि तथा सामनाम जयूषा साम आदिरुच्यते अंतमता स्मृत वही ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का आदि कहलाता है जिनका कोई आदि होता है उन पदार्थों का अंत होता देखा गया है ब्रह्म का कोई भी आदि नहीं बताया गया है अनादिवाद अनुद्त्यय अभ्ययवाच निर्दुखम द्वंद्वाभा पर वह अनादि और अनंत होने के कारण अक्षय और अविनाशी है अविनाशी होने से ही दुख रहित है उसमें हर्ष और शोक आदि का अभाव है, है, सबसे परे न न्याय तत्पद परंतु दुर्भाग्य साधनहीनता और कर्मफल विषयक आसक्ति के कारण जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है मनुष्य उस मार्ग का दर्शन नहीं कर पाते हैं वैसे संसर्गा चर्शनाथ मनसाचान्यता काम प्रतिपद्यते मनुष्यों के विषयों में आसक्ति है क्योंकि विषय सुख सदा रहने वाले हैं ऐसे उनकी भावना है तथा तो वे अपने मन से सांसारिक पदार्थों को पाने की इच्छा रखते हैं इसीलिए उन्हें पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है गुणान यदि पश्यंती तदिषंत परे जना परम दैवाभिकाक्षती निर्गुण संसारी मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं उन्ही को पाना चाहते हैं सर्वश्रेष्ठ पर परमात्मा है उन्हें पाने के लिए उनके मन में इच्छा नहीं होती है क्योंकि वे गुणार्थी विषयाभिलाषी होते हैं और परमात्मा निर्गुण गुणातीत है कथम विद्या अनुमान गंतव्य गुण जव परम भला जो इस तुक्ष विषयों में फंसा हुआ है वह परम दिव्य गुणों को कैसे जान सकता है जैसे धूम से अग्नि का अनुमान होता है इसी प्रकार नित्यत्व आदि स्वरूपभूत दिव्य गुणों द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का अधिक दर्शन हो सकता है मनसा मनोही हम ध्यान द्वारा शुद्ध और सूक्ष्म हुए मन से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव तो कर सकते हैं किंतु वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि मन के द्वारा ही मानसिक विषय का ग्रहण हो सकता है और ज्ञान के द्वारा ही गेह को जाना जा सकता है ज्ञान निर्मली बुद्धि बुद्धिया मन तथा मनसा केंद्रीय ग्राम अक्षर प्रतिपद्यते इसलिए ज्ञान के द्वारा बुद्धि को बुद्धि के द्वारा मन को तथा मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को निर्मल एवं शुद्ध करके अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है बुद्धि प्रवीणो मनसा सा समृद्धो निराशिष निर्गुण अभ्युपैती परम त्यजंतीलोड्यम हूताशन वायुरपे बुद्धि में प्रवीण अर्थात विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न एवं मानसिक बल से युक्त हुआ पुरुष समस्त इच्छा से अतीत निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है जैसे वायु काठ में रहने वाले अदृश्य अग्नि को बिना प्रज्वलित किए ही छोड़ देता है वैसे ही कामनाओं से विकल हुए पुरुष भी अपने शरीर के भीतर स्थित परमात्मा का त्याग कर देते हैं अर्थात उसे जानने और पाने की चेष्टा नहीं करते गुणादाने विप्रयोगे चेसा मन सदा बुद्धि पर विधि संप्रवृत्तों गुणा पाए ब्रह्म शरीर जब साधक साधन रूप गुणों को धारण कर लेता है और उन सांसारिक पदार्थों से मन को हटा लेता है तब उसका मन बुद्धिजन्य अच्छे बुरे भाव से रहित होकर निरंतर निर्मल रहता है इस प्रकार साधन में लगा हुआ साधक जब गुणों से अतीत हो जाता है तब ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात कर लेता है अव्यक्तात्मा पुरुषो व्यक्त कर महानसो व्यक्त गंतकाले वर्धमाने वर्तते पुरुष का आत्मा है और उसके कर्म शरीर रूप में व्यक्त है अतव अंतकाल में अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है परंतु कामनाओं से तदरूप हुआ यह जीव उन बढ़े हुए विषय प्रबल इंद्रियों से युक्त होकर पुनः संसार में आ जाता है अर्थात पुनः शरीर को धारण कर लेता है इनस्तेन संपूर्ण इंद्रियों से संयुक्त होकर यह देधारी जीव पंचभूत स्वरूप शरीर के आश्रित हो जाता है ज्ञान और उपासना आदि की शक्ति के बिना वह केवल कर्मों द्वारा परमात्मा को नहीं पाता, अतः वह उस अविनाशी परमेश्वर से वंचित रह जाता है पृथिव्यामत भविता चेतविदे परम नयंती हिलोड्यम यथा प्लव वाजिर्वाणस्थम इस भूतल पर रहने वाला मनुष्य यद्यपि इस पृथ्वी का अंत नहीं देखता है तो भी कहीं न कहीं इसका अंत अवश्य है ऐसा समझो जैसे समुद्र में लहरों द्वारा ऊपर नीचे होते हुए जहाज को प्रवाह के अनुकूल बहती हुई हवा लट तट पर लगा देती है उसी प्रकार संसार समुद्र में गोता लगाते हुए मनुष्य को अनुकूल वातावरण संसार सागर से पार कर देता है दिवाकर उपलब्ध्य निर्गुण यथा भवेदतरमंडल तथा निरीह निर्विशेषवान सा निर्गुण प्रवशति ब्रह्मचा संपूर्ण जगत का प्रकाशक सूर्य प्रकाश रूपी गुण को पाकर भी अस्त चल को जाते समय अपने किरण समूह को समेटकर जैसे निर्गुण हो जाता है उसी प्रकार भेदभाव से रहित हुआ मुड़ी यहाँ अविनाशी निर्गुण ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है अनागतम अनागत सुकृतवता जो कहीं से आया हुआ नहीं है नित्य विद्यमान है पुण्यवाणों की परम गति है स्वयंभु अजन्मा है शबकी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है अविनाशी एवं सनातन है अमृत अधिकारी एवं अचल है उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है इसी महाभारत शांति पर मोक्ष धर्म पर बढ़ी मनो बृहस्पति संवादिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनो और बृहस्पति का संवाद रूप दो सौ छठा अध्याय पूरा हुआ